मधुर मधुर में त मंगल मंगला सकल निगम बल्ली सत् फल चित्स्वरूपं साकृदी परी श्रद्धया ऋगुबर नर मारे कृष्णना भर्जनम भवी मर्जनम सुख समर्जनम यमदूता रा जनम नम कमलनाम कमल कमलमा नम कमल पादाये नमस्ते कमले यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेविप्रकाश मुुर्णमहम प्रपदे योगीन्द्र मुनिन्द्र बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चरणार बिन्दानुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय का अग्रिम भाग प्रस्तुत किया जाएगा bajoge re dar लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है क्योंकि वह आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है भगवान की शक्ति है और क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता अतय प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण उसी आनंद प्राप्ति के हेतु तैरधारावध विच्छिन्न प्रयत्नशील है और क्योंकि जीव अनादि है सनातन है इसलिए सदा से उसी एक आनंद की प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी द्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अतय इस पर गंभीर विचार किया गया आपको बताया गया कि तीन तत्व सनातन हैं: एक भगवान एक जीव एक माया इसमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है इसलिए इनको अंश भी कहा जाता है और भगवान इन दोनों का नियामक है शासक है शक्तिदाता है अध्यक्ष है और जीव अनाधिकाल से मायाबद्ध है एक दिन मायाबद्ध हुआ ऐसा नहीं और उसके मायाबद्ध होने का कारण है भगवत वैमुख्य भगवान से बहिर्मुख है सदा से इसलिए उस पर माया का आधिपत्य है सदा से और फिर आपको आगे बताया गया कि यह जीव तटस्थ शक्ति है अर्थात भगवान की पराशक्ति से युक्त स्वरूप की शक्ति नहीं है अंश नहीं है और माया शक्ति युक्त ब्रह्म की भी अंश नहीं है ये पराशक्ति और माया शक्ति के बीच में है मध्यवर्ति है उभय कोटा व प्रविष्ट ये तटस्थ हैं यटस्थम तुचिद्रूपेद्या रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते नारद पांचरात्र ये जीव अणु है मध्यमाकार भी नहीं है विभू भी नहीं है इस विषय को वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया और ये जीव दृष्टा है श्रोता है ग्राता है मनता है बोधा है करता है ज्ञाता है कुछ भोले लोग कहते हैं केवल ज्ञान स्वरूप है ये वेद विरुद्ध बात है वेदों में कहा गया है एष ही दृष्टा श्रोता ग्राता, मन्ता, रसयिता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा सफरे अक्षर आत्म संप्रतिष्ठते प्रश्नोपनिषद चौथे प्रश्न का नवामंत्र अथ जो इधम जिघ्राणी सा आत्मा छोपनिषद आठ बारह चार कर्ता शास्त्रवत्ता ब्रह्म सूत्र दो तीन तैतीस ज्योत ब्रह्म सूत्र दो तीन अठारह पुराण भी कहता है ज्ञान तथा न्ञात कर्तव भोक्तृत्व निज धर्म का ये ज्ञाता है करता है भोगता है और अनादिकाल से अपने कर्म के अनुसार चौरासी लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है भगवान के बारे में भी बताया गया उनके तीन स्वरूप है ब्रह्म परमात्मा भगवान और बताया गया कि उस भगवान को जान कर ही यह जीव अज्ञान से निवृत्त हो सकता है इसलिए दुख से छुटकारा पा सकता है प्लस आनंद प्राप्त कर सकता है क्योंकि भगवान आनंद ही है किंतु कोई भगवान नहीं बन सकता यह भी बताया गया जगत व्यापार भरजम सृष्टि आज का काम भगवान स्वयं करते हैं वो तो किसी भगवत प्राप्त महापुरुष को भी नहीं देते एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है वेद में अथ यदिद मस्मिन ब्रह्म पुरे दहरम पुंडरी कम बेशम दोरोस्मिन नंतरा काश तस्मिन जदंत तदंवेष्टव्यम छोगषद आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र ये मंत्र कहता है एक नगर है उसका नाम है ब्रह्मपुर उस ब्रह्मपुर में एक घर है उस घर में एक आंगन है उस आंगन में एक आकाश है उस आकाश में एक रहस्य है उसको जानना चाहिए तब माया निवृत्ति होगी आनंद प्राप्ति होगी ये ब्रह्मपुर क्या है शरीर इस शरीर में एक घर है कमल के फूल के समान अंतःकरण, हृदय उस हृदय में एक आकाश है एक पर्सनालिटी रहती है उस पर्सनैलिटी में एक रहस्य है वो पर्सनैलिटी कौन है भगवान ब्रह्म परमात्मा एको देव सर्वभूते सुगूढ़ सब के अंतकरण में है द्वा सुपर्णा सवजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते श्वेता चतरोप चौथे अध्याय का छठवां मंत्र समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया जुष्टम जदा पश्चात मेहमान मित बीत शो का आपते हृदय में ऐसे एक तो आप हैं ऐसे और एक तो भगवान है आपका बाप वो ऐसे है आपके पीछे बैठा है चुप चाप आपको बताता नहीं कि मैं बैठा हूं चोरी चोरी बैठा है वही आपको शक्ति देता है तब आप देखते सुनते सुखते रस लेते स्पर्श करते सोचते जानते हैं पावर हाउस है इस को चेतन बनाए हुए है जीव का जीवत्व उसी पर आधारित है तो ये जीव कर्म कर कर करके पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य उसका फल सुख दुख सुख दुख भोग रहा है और ये फल देता है नोट करता है वेद कहता है अगर ये अबाउट टर्न हो जाए भगवान के सन्मुख हो जाए बस हो गया कुछ करना धरना नहीं है कुछ नहीं करना है विमुख है इसलिए माया हाबी है सन्मुख हो जाए माया गई माया गई तो जितने उसके परिवार वाले हैं साहब अपना अपना बिस्तर बांध कर भागेंगे आराम से नहीं जाएंगे तो ये अंदर जो बैठा है भगवान हृदय में उसके भीतर क्या है जी आप कहते हैं उस आकाश माने ब्रह्म उस घर के आंगन में जो आकाश माने भगवान है उसमें रहस्य है क्या रहस्य है जिसको जानना है उसमें आठ गुण हैं ये रहस्य है आत्मा पहत पापमा बिजरो बिमृतुरशो को बिज पिपासा पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प ये आठ गुण हैं उस भगवान में धाराकाश कहते हैं उसको आकाश माने चारों ओर से प्रकाश स्वरूप प्राण्ञ्यात यदेश आकाश आनंदो न्यात वेद में आनंद ब्रह्म का एक नाम है आकाश जीव भी उसका नाम है एक प्राण भी नाम है उसका अनेक नाम आत्मा भी नाम है और ब्रह्म भी नाम है इसलिए वेद का अर्थ जानना किसी भी सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि वाले के लिए भी असंभव अरे ब्रह्मा नहीं जान सका वेद का अर्थ तेने ब्रह्म हृदय आदि कब भगवान ने अपनी शक्ति दी ब्रह्मा के हृदय में बुद्धि में तब वेद का अर्थ उसने जाना अनंत पारम गंभीरम क्यों इसलिए कि वेदा ब्रह्मात्म विषया ये भगवान का स्वरूप है वेदो नारायण साक्षात ये नारायण जैसे बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है क्यों परोक्ष पादो के तीसरे अध्याय का चौवालीसवा श्लोक वेद से चेस्रात्म्वात् सूरय के तीसरे अध्याय का कालीसवा श्लोक क्या मतलब वेद के जो शब्द है उसका अर्थ कुछ और है और भाव कुछ और है इसलिए कोई नहीं समझ सकता इसीलिए वेद में कहा गया कि ना वेद बिन्मनते बृहंतम जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता लेकिन वेद को कोई नहीं जान सकता आचार्यवान पुरुषो ही वेद हो तिज्ञान्थम गुरु में वह विघत ब्रह्मनिष्ठम सिद्ध महापुरुष श्रोत्रीय प्लस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर वेद का संक्षिप्त सार समझ लो और साधना करके भगवत प्राप्ति कर लो और अगर वेद पढ़ने गए तो मरे तो वो आठ गुण जो है ब्रह्म में उसको प्राप्त करना है वो मिल जाए तो भाष सात पायपूर्ण हो जाए जीव जिसको भी मिल जाए इसके लिए वेदांत में छह सूत्र बना दिए वेद अभ्यास ने दर उत्तरे भ्या पहले अध्याय के तीसरे पाद का तेरहवा सूत्र फिर गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंग चौदाहवा सूत्र धृतेश्च महिमनो सियापलबे पंद्रहवा सूत्र प्रसिद्धेश सोलहवा सूत्र इतर परामर्शात सहित चेना असंभवात सत्रहवा सूत्र उत्तराभूत स्वरूप अठारहवा सूत्र इन सब सूत्रों में वेद व्यास ने सिद्ध किया कि वो दहरा ये पंच महाभूत वाला आकाश नहीं है नहीं कहो कि भाई क्या पता इसी आकाश को कहा हो अरे तो जड़ है इसमें कहा आठ गुण धरे और फिर इसके आगे वेद मंत्र है यावान वकाश्तावा नेदय आकाशा जैसे ये आकाश है पंच महाभूत वाला ऐसे ही वो दिव्य आकाश है भीतर ये उपमान है उपमा उपमान माने दो हैं ये बाहरी आकाश नहीं है अंदर और जीव भी नहीं है इतर परामर्शात सहित चे न क्यों जीव में कहा आठ गुण है एक भी गुण नहीं अरे पहला ही समझ लो अपहत पाप मौ धर्म अधर्म से परे निष्पाप कोई जीव निष्पाप हो सकता है भला सत्य संकल्प जो सोचा हो गया ये गुण किस में है? किसी में नहीं इसलिए जीव भी नहीं है थी थी। पाप भूता का निवर्ति ये न तो पंच महाभूत का आकाश है धाराकाश न तो जीव है ये ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है उसमें आठ गुण है उस परमात्मा को और उसके आठ गुण को प्राप्त करना है इसके लिए आप लोगों को बताया गया कि वो जिस पर कृपा कर दे वही उसको प्राप्त कर सकता है किसी साधन से वो नहीं प्राप्त होता करोड़ों कल्प कोई साधन करे न माया जा सकती है और ना भगवान मिल सकते हैं दोनों इंपॉसिबल मामे ये प्रपद्यंते भगवान की कृपा से ही तत्प्रसादा पराम शांतिम उसकी कृपा के लिए आप लोगों को बताया गया तीन मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति कर्म का निरूपण करते हुए आपको बताया गया एक जो वेद में स्मृति में श्रुति स्मृति में और प्रमुख रूप से श्रुति में वेद में जो विधि बताई गई है जो कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण को क्षत्रिय को वैश्य को शूद्र को और ब्रह्मचर्य को गृहस्थ को बाणप्रस्थ को सन्यास को ये बाणाश्रम धर्म है उसका ठीक ठीक विधिवत अगर कोई पालन करे तो वो धर्मात्मा धर्मी कर्मी कहलाएगा कल कर मैंने आप लोगों को बताया था कि छ नियम होते हैं धर्म में एक भी नियम में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो वो धर्म करने वाले का सर्वनाश कर देगा वो धर्म वो कर्म वो यज्ञ आदि अरे देखो राजा निर्ग थे एक हजारों गाय रोज दान करते थे एक दिन एक गाय जिस ब्राह्मण को दान किया था उससे भाग करके फिर आ गई राजा के गौशाला में जिसके यहां लाखों गाय हैं, तो नौकर चाकर भी कितना पहचानेगा बिचारा दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया उसको वही गांव दान दे दी बाई चांस अब वो जो पहला ब्राह्मण था जिसको दान किया था अपनी गाय ढूंढता ढूंढता उस ब्राह्मण के पास पहुंचा जिसको दूसरे दिन दान दिया था और उसने कहा तो हमारी गाय है तुम चुरा के लाए हो हमने कहा क्या बकता है राजा ने दान दिया है हमने कहा अरे हमको दिया कहा नहीं हमको दिया है। दोनों गए राजा के पास राजा समझ गए कि गलती से एक गाय फिर से दान दे दी गई उन्होंने क्षमा मांगा ब्राह्मण से आप दस हजार गाय ले लो इसके बदले में भाई लेकिन दोनों ब्राह्मण ने तय कर लिया है मेरी नाक का सवाल है मैं ये गाय नहीं दूंगा प्रतिष्ठा का प्रश्न लोग कहते हैं ना ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है लेकिन राजा को फैसला करना पड़ा कि पहले ब्राह्मण को दे दी जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण ने साप दे दिया तो राजा गिरगिट बन गए गिरगिट इतनी गंदी योनी इतने बड़े दानी धर्म करने वाले और वो भी अनजाने में त्रुटि हुई जानबूझकर गलती नहीं किया ये धर्म कर्म का हाल है और जो कुछ जानते ही नहीं बिचारे और धर्म कर्म करते हैं उनका क्या हाल होगा तो ये धर्म कर्म अगर कोई जान भी ले मान लिया सत्य युग वगैरा में बड़े बड़े विद्वान होते थे बड़े बड़े मर्मज्ञ होते थे ऋषि मुनि वो यज्ञ करते थे और विधिवत करते थे तो उसका फल क्या है ये विचार करना है चलो वेदों में प्लवा हेते अष्टा दशोक्त मबरम ये सुडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि ये जो कर्म धर्म यज्ञ वगैरह जो कुछ भी है इसको अगर कोई विधिवत भी पालन करेगा तो इसका फल जो मिलेगा वो नश्वर है तो बड़ा कमजोर पुल है उसके ऊपर पैर रखा और चला गया नीचे पाताल में अठारह प्रकार के यज्ञ होते हैं चातुर्माच से आदि सबका यही हाल है नश्वर स्वर्ग मिलता है अविद्या मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंग माना मूढ़ा अंधे नैवनीयमाना यथा अंधा पहले मुंडक के दूसरे खंड का आठवां मंत्र ये मंत्र कठोपनिषद में भी है पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का पांचवा मंत्र एक शब्द का अंतर है उसमें है अविद्याया मंत्र वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्य माना और मुंडकोपनिषद में है जंगहन्नेमाना दोनों का एक मतलब है चौरासी लाख में वो घूमता फिरता है कर्म धर्म का पालन करने वाला मोक्ष नहीं मिलेगा भगवान नहीं मिलेगा आनंद नहीं मिलेगा दुख नहीं जाएगा फिर आगे कहते हैं अविद्याम बहुधा वर्तमान व्यय करता अर्थात मनंती वाला प्रबेरा तेरा छीन लोका ये अपने को पंडित बुद्धिमान मानने वाले जो कर्म धर्म का पालन करते हैं ये कुछ दिन के लिए नक्षर स्वर्ग में जाते हैं फिर क्य वहा से पतन हो जाता है जैसे हमारे संसार में जनतंत्र में कोई मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो हो गया, गया प्राइम साल को फिर इलेक्शन हुआ उसमें हार गई पार्टी वो भी हार गया तो तो बेचारा एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है तीन चार कांस्टेबल मिल जाते हैं उसको बस कोई नहीं पूछता तो ये तो कम से कम मनुष्य बना है कम से कम रोटी दाल खा रहा है और स्वर्ग वाले जो नीचे आते हैं उनका क्या हाल होता है ये पहले मुंडक के दूसरे खंड का नौवा मंत्र है उनका हाल सुनो पूर्तम मन्यमा ना नाकस्य नान्यक्ष प्रमूढ़ ना मम पृष्ठे हीनतरं बात वो स्वर्ग से नीचे आते हैं और कुत्ते बिल्ली गधे की निम्न योनियों में या नरक में भेज दिए जाते हैं स्वर्ग के बाद इतना सुख है स्वर्ग में आप लोग सोच के दंग रह जाएं स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता अरे जब भूख प्यास नहीं लगती तो पसीना क्यों निकलेगा उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता उनके शरीर से खुशबू निकलती है चमक होती है उनके शरीर में उनकी पलक नहीं भंजती वे जो कुछ सोचते हैं उनको मिल जाता है उनके लोक का सामान लेकिन काम है क्रोध है लोभ है मोह है ईर्ष्या है द्वेष है अपने से आगे वाले स्वर्ग लोक के सुख को देखकर जलन है सब बीमारियां <coughs> तो कर्म धर्म का ये फल है कठोपनिषद कहता है एक एक छब्बीस वो भावा मृत्यस यदंत कई तत्सर्वे इंद्रिया जर ये जीवित मल्प अरे थोड़े दिन को स्वर्ग मिलता है वहां भी माया का आधिपत्य है क्यों उसके लिए प्रयत्न करते हो मूर्खो फिर कठोपनिषद कहता है नुव ही प्राप्त ही ध्रुवम तत् तुमको भगवान चाहिए आनंद चाहिए तो ये अनित्य कर्म धर्म से वो नहीं मिलने वाला है उससे तो स्वर्ग मिलता है फिर प्रश्नोपनिषद कहता है तीसरे प्रश्न का सातवां मंत्र उन्नेन न पुण्यम लोकम नय पापे न पापम भाभ्या में वो मनुष्य लोकम तीन सात पुण्य करोगे धर्म का पालन करोगे शुभ कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा पाप करोगे नरक मिलेगा पुण्य पाप मिक्सचर करोगे मृत्यु लोक में आओगे सर्वत्र दुख अशांति माया चाहे जहां जाओ स्वर्ग सात्विक नरकतामस और मृतलोक राजस ये तीनों में न दुख निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी ये सब वेद कह रहा है मुंडकोपनिषद में बड़ा सुंदर निरूपण है कि किसी भी प्रकार स्वर्ग में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से एक दिन नहीं रह सकता जहा पुण्य क्षीण हुआ बस चला आया नीचे इसलिए प्रमूढ़ कहा वेद ने मामूली मूर्ख नहीं है वो विशेष भयंकर मूर्ख है जो इतना परिश्रम करे स्वर्ग के लिए और कोई त्रुटि हो जाए तो दंड भोगे हम आप लोगों को सुख की कक्षाएं बताते हैं कैत में दूसरे आठ दो आठ में डिटेल में लिखा है कि हमारे मृत्यु लोग का सबसे बड़ा सुखी वो होता है जो सारी पृथ्वी का एक राजा हो खाली इंडिया का नहीं सारे मृत्यु लोग का एक राजा हो जुआवस्था हो स्वस्थ हो विद्वान हो सदाचारी हो एह, रूपवान गुणवान बलवान बुद्धिमान पब्लिक भी मुआफिक हो यानी सब बातें बढ़िया बढ़िया हो तो हमारे मृत्यु लोग के सुखों में वो सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आजकल आजकल कहीं जनतंत्र है कहीं है तो दो चार जगहों में है तो वो सब अपने अपने देश का मामला है सारे देश का एक कोई राजा हो ये सवाल ही नहीं लेकिन अगर कोई हो तो ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृ लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों लोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख देव के ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के लोग के सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के ऐसे सैकड़ों नित्य देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्म लोक के सुख के ये अंतिम लोक है स्वर्ग का लेकिन इन सब लोकों में काम क्रोध लोभ मोह सक का आधिपत्य है जैसे हमारे यहां अरे और तो और जो स्वर्ग का राजा है उसका भी बुरा हाल है हमारे मृतलोक में कोई राजा पहले हुए हैं ऐसे अश्वमेध यज्ञ करते थे राजा दिलीप वगैरा तो जब सौ अश्वमेध यज्ञ कर लेता है कोई तो वो इंद्र बन जाता है तो जब सवा अश्वेध यज्ञ करने चले कोई राजा हमारे मृत लोग का तो इंद्र आवे गुस्से में और उसका घोड़ा चुरा ले जाए कि होने नहीं देंगे ये सवा नहीं तो ये इंद्र बन जाएगा आरे वो तो अच्छ में जग छोड़ो कोई भक्ति कर रहा है ये ध्रुव है आ, ये तपस्या कर रहा है ये हमारा लोग छीन लेगा इसके पास अफ्सरा भेजो इसका तपस्या भंग करो ये इंद्र का हाल है हा? तब तो वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा सोचो जब स्वर्ग सम्राट का यह हाल है चक्रधरोपुरपतिपति गतिव तथापि न निवर्त कृष्ण गरुड पुराण पहले हम मृतलोक वाले स्वर्ग की बातें सुन सुन के स्वर्ग लोग चाहते हैं वहां पहुंच गए तो सुरपति बनना चाहते हैं। इंद्र बन जाए इंद्र बन गए तो सुरपतिर ब्राह्म पदम याचते वो तो ब्रह्मा का पद चाहता है ये लोग सब शांत है टेंशन में है कहीं अंत नहीं तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म कर्म का पालन विधिवत भी, भी कर ले तो उसका फल स्वर्ग है वहां भी माया है दुख है और कुछ दिन का है और फिर वहां से गिराया जाएगा बुरी तरह अपमानित करके और दीनहीन निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा अब और नीचे आइए भागवत क्या कहती है भागवत कहती है आद्यंत बंते वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखो दर निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक वह भी दुख है अशांति है अतृप्ति है तब बीमारियां हैं स्वर्ग में कर्मणाम परिणामचाद मंगलम ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अठारह माहलोक ब्रह्म लोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा आभिरी चात तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते ग्यारह दस छब्बीस ग्यारहवें स्कंद के दसवा अध्याय का छत्तीसवां श्लोक जब तक पुण्य है चार दिन छह दिन चार महीना चार साल दस साल हजार साल रह लो स्वर्ग में जैसे हमारे मृतलोक में मानव देह मिला है किसी को एक साल का किसी को दस साल का किसी को सौ साल का बस फिर सब को छोड़ना होगा ये शरीर कोई भी हो रे स्वयं भगवान हाँ आये अवतार लेके 11000 वर्ष रहे भगवान राम तो जमराज गया उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आपका समय हो गया है आप अगर चाहे तो अपने लोग को जाए मैं याद दिलाने आया हूं भगवान को जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता वो तो सर्वेंट है लेकिन सर्वेंट का काम है स्वामी को याद दिलाना कहीं भक्तों में भूल जाए और डांटे तूने बताया क्यों नहीं ग्यारह हजार वर्ष हो गए अरे भक्त के सामने भी जाता है जमराज ऐसे बैठता है सिर नीचा करके तो भक्त उसके सिर पर पैर रख करके तब सिंहासन पर बैठता है पुष्पक विमान पर वहां भी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महाराज आपका समय हो गया है अगर आप चाहे तो आप दो लोग जाए नहीं चाहे तो आप रहें हम आपके आगे अपना शासन नहीं चला सकते निरयान चकार हो भागवत कहती है नरक है स्वर्ग नरक स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है दोनों एक सा है जैसे हम आपसे कहें कि जानवर जो हरी घास खाता है और मनुष्य जो रसगुल्ला खाता है इसमें अंतर नहीं है तो आप हंसेंगे ना <laughs> क्या बात करते हैं आप कहा रसगुल्ला कहा घास हाँ जरा वो गाय से पूछिए आज गाय को हरी घास मिली है कितनी विभोर होके खा रही है जैसे आपको आज रसगुल्ला मिला है बहुत गरीब थे ना? आज रसगुल्ला खाके बड़े विभोर हो रहे हैं, ऐसे वो गाय हो रही है आनंद बराबर मिल रहा है देखने का अंतर है बस ऐसे सही है नौ पांच पच्चीस भागवत अरे गीता से समझ लो तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशांति वही भाव नौ इक्कीस गच्छन्ति ऊर्ध गति राज्य गुणवृत्ति अधो गतिमस चौदा अठारह गीता आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन गीता आठ सोला प्रपद्यन्ते कामस्तृत ज्ञान प्रपद्यता सातवत् फल तलमेधसा देवान्दो जाति मद्भक्ता जाति मात्य ्रता देवा भूता भूते मज्ञा जिनोपिमा नौपची ये हि संस्पर्शजा भोगा दुखयो नि कौंतेय ने सुम ते बुधा पांच बाईस ये सब जीता कह रही है स्वर्ग में सुख नहीं है वह भी अशांति दुख माया का आधिपत्य स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी इसलिए धर्म की परिभाषा कर रहे हैं हमारे भागवत के बनाने वाले वेद व्यास एतावाने वलोके स्मिन पुनसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तम अग्रहणादि भी धर्म बस एक है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छ तीन बाईस कर्म धर्म से दूर रहो त्रैयाम जड़ी कृत मतिर मधुपुष्पुतायाम छीन पच्चीस ये मीठी मीठी बात जो वेदों में लिखी है स्वर्ग में बड़ा सुख है उनके चक्कर में मत आओ छीन पच्चीस ये धर्म कर्म से क्या होगा जरा सारांश समझ लीजिए आप लोग हमेशा कुछ धर्म कर्म अगर सही सही किया जाए तो उससे पाप नष्ट होता है धर्मेण पाप मैत्रिय आरण्यक वेद कह रहा तई स्तान्यू तपोदान व्रता ना धर्म जम तद हृदय तदपी साया तमाम प्रकार के यज्ञ वगैरा जितने धर्म है इनसे पाप नष्ट होता है हृदय शुद्ध नहीं होता छ दो सत्रह हृदय शुद्ध नहीं होता हृदय इसलिए फिर पाप करेगा जैसे हमारी गवर्नमेंट किसी अपराधी को जेल दे देती है चार साल का चार साल बाद आया फिर चोरी किया फिर डकैती किया फिर मर्डर किया तो पाप नष्ट हो गया अगर हमने एक गो की थी उसका पालन धर्म का किया पाप नष्ट हो गया फिर करेंगे फिर झूठ बोलेंगे इसलिए फिर कहती है भागवत यदा यम अनुगृहना भगवानात्मभाविता सजहाति मतिम लोग के विदेच परिष्ठता चार बंतीस छियालीस जिस पर भगवान कृपा करते है वो एक कर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता वो क्या कहता है तत्कर्म हरितो समजत समझत चार बंतीस कर्म क्या जिससे भगवान प्रसन्न हो बस वही धर्म वही कर्म ये भागवत का उद्घोष है मृत्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा बिचिकीर्षि में तदा मृत प्रतिपद्यमानो प्रतिप्य मनो मैत्म भूयाय वै धर्म कर्म छोड़कर जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे समान बन जाता है स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवंत मैत्रेय उपनिषद पहले अध्याय का तेरहवा मंत्र मैत्रेय उपनिषद बड़ा मजाक का एक मंत्र है मैं आपको सुना दू किसी ऋषि से पूछा किसी ने कि तुम ब्राह्मण हो संध्या नहीं करते हर समय राधे राधे करते रहते हो ब्राह्मण अगर तीन बार भी संध्या न करे वो ब्राह्मण नहीं रहेगा तो उस ऋषि ने एक मंत्र बनाया मृता मोहमयी माता जातो तो बोध मेरी मां मर गई है और बेटा हुआ है।, है मां मर गई हा? कौन सी मां मर गई तुम्हारे मात तो भो पहले मरी हुई है आज मरी है क्या नहीं नहीं नहीं वो वो मां मरी है मोहमयई मां मोहमयी अज्ञानमयी मा मर गई है और बोधमय ज्ञानमय पुत्र पैदा हुआ है तो किसी के मरने पर संध्या नहीं की जाती और कोई बच्चा पैदा हो तो सूतक रहता है सूतक में धर्म कर्म का पालन नहीं होता तो सूतक संप्राप्त कथम है हम संध्या कैसे करें वर्णाश्रमाचार युता विमूढ़ कर्मानुसारेण फलम लभंते मैत्री उपनिषद वे मूर्ख लोग वर्णाश्रम धर्म के कर्म का पालन करके उसी कर्म का फल भोगते रहते हैं चौरासी लाख में घूमते रहते हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं आज्ञा एवं गुणान दया दिष्टान धर्मान संत्य सर्वान माम भजित सच सप्तम ग्यारह ग्यारह बत्तीस भागवत त्यक्वा सुधर्म चरणु हरे भजन को तो एक पांच सत्रह भागवत जो सब धर्म कर्म को छोड़कर मेरी भक्ति करते हैं हा उनको मैं मेरा ज्ञान मेरा आनंद मिलता है और माया का अत्यंत भाव हो जाता है इस प्रकार भागवत भी यही कहती है अभी भागवत और भी कुछ कहेगी गीता और कुछ भी कहेगी कहेगी कल बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की